श्रीमदभागवत महापुराण एकदश स्कन्ध भगवान के अवतारों का वर्णन राजनी कर्माणी स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति करो हरिस्ता हरिस्तानी न राजा निमि ने पूछा योगीश्वरों भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं कर रहे हैं या करेंगे द्रुम यो वा अनंत गुणान अनुक्रमित सतुभाल बुद्धि गणजेत कथंज काली नाम न अब सातवें योगेश्वर द्रुमिल जी ने कहा राजन भगवान अनंत है उनके गुण भी अनंत है जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है बालक है यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलिकणों को गिन ले परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता भूतभिरात्मस्रेष्ठ पुर विराज विरचय तस्थे नवेष्ट पुरुषाभिधानम अबाप नारायण आज भगवान ने ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच भूतों के अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं भोक्ता रूप से नहीं क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं यही उनका पहला अवतार है ये सभुणत्रिवेशो येन्द्र मुपयेन्द्रिया ज्ञान सतः स्वतो बल बलमोजी सत्वादिव आदि करता उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं उन्हीं के इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञान ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्म कर्मेंद्रियाँ बनी है उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रय होते हैं इस विराट शरीर के जो शरीरें हैं वे ही आदि कर्ता नारायण हैं आदावभतृति रजसा से सर्गे विष्णुशित क्रतुपतिर्द्विजधर्मसे रुद्रोप्यय तमसा पुषस आद्युद्भव स्थितलया सतम प्रजाशु पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए फिर वे आदि पुरुषी संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति स्थिति और संहार होते रहते हैं धर्मस्थ दक्षतष्ट मूर्त नारायणो नर ऋषि प्रबर प्रशात नैष चार कर्म योद्या दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति वह धर्म की पत्नी थी उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भागवताराधन रूप कर्म का उपदेश किया जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं इंद्रो विशंख्य मम धाम जिघ्रक्षतीती थी कामुक्त सगणम शुपाख्यम गोगण वसन तमुसन सुमंदवाथेह स्त्री प्रेक्षणेश ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दलभल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था इसलिए वह अपसरागण वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा विज्ञाय प्राह विद्यादन मा मारुत गृहणीत नो बलिम शून्यम आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है भय से काबते हुए काम आदिकों से हंसकर कहा उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था कामदेव मलय मारुत और देवांगनाओं तुम लोग डरो मत हमारा आतिथ्य स्वीकार करो अभी यहीं ठहरो हमारा आश्रम सुना मत करो इत्थम प्रवत्य भयदे दे नर देव देवाह सव्रीड नम्र नई तद विभो पर विचित्रम स्वराम राजन जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभेदान देते हुए इस प्रकार कहा तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा प्रभो आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं बड़े बड़े आत्मा राम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं बहवोतराया स्वको विलंग परम रजताम पदम ते नानस्य बरिष्ठ बलिंद स्वभागान धत्ते पदम तम विता यदि विघ्न मृषि आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं उन लोगों के मार्ग में ये किसी प्रकार विघ्न नहीं डालते परंतु प्रभु आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते छुत्र गुण मारुत जय होम न स्मान पार जलधी ती नितिथिर् क्रोध सेफल से वसम पदे घोर मज्जंतश्चर तपस्थो सृजंती बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख ब्यास गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के वेग को जो अपार समुद्रों के समान है सह लेते हैं पार कर जाते हैं परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और उससे कोई लाभ नहीं है आत्मनाशक है और प्रभो वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं प्रगणता दर्शना दर्शयावा शुश्रूषा चर्चिता कुर्वती विभू जब कामदेव वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण से संपन्न और विचित्र वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी ते देवाचरा दृष्ट श्री श्री रूपिणी गंधेरा मुहूतस्तासाम जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया वे शत्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए देव देवे प्रणतां प्रणता प्रहस आसा में स्वर्गभूषणाम अब उनका सिर झुक गया देवदेवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी ओ मिथ्यादे समा नम सुरन उर्वशीम अफसर श्रेष्ठा पुरस्कृत दिवम देवराज इंद्र के अनचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्ग लोक में गए इंद्राया सदसे शण्वताम त्रिधि नारायण बलम वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए हंस स्वरोप्यवध्युत आत्मयोगम दत्त कुमारगवान पिता से भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं विदेहराज हंस दत्तात्रेय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार करके साधनों का उपदेश किया है उन्होंने ही है अवतार लेकर मधु कैट नामक असुरो का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है गुप्तो गुप्तोप्य मनुर ग्राहत क्रौे हतोदित प्रणय के समय मत्स्या लेकर उन्होंने भावी मनु सत्य सत्यव्रत पृथ्वी और औषधियों की धान्यादि की रक्षा की और वराहवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया कर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्थ भक्त ग्रजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया संपतिमणा ऋषि तविदतमसी प्रविष्टम् देवस्त्रियों सुरगृहे पिहिता अनाथाम् जग्न सुरेन्द्र भयाताम नृंघे एक बार वालखिल ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े मानो समुद्र में गिर गए हों उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया वृद्धासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया जब हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृशिंगावतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला देवासुरे देवासुरपति आत्मातरे सुभव नान्य दला भूत इमा उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति ने शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया नि क्षत्र ग्री सप्त कृत्मस्तु खुलाप्य भार्गवाग्नि सोभि बबंध दस वक्त महंसल सीता परिर जय तिलोह कमल परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिहीन किया परशुराम जी तो है, है वंश का प्रलय करने के लिए मानव भृगवंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे उन्हीं भगवान ने रामवतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया उनकी कृति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी विजयी हैं भूमि भराभतर जाता कल श्य सुर दुष्कड़ी वह दिवोयति यदर्शन श्रुद्रा कलौचित भोजो नंते राजन अजन्म होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यजवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल अवतार लेकर देशी शुद्र राजाओं का वध करेंगे एवं विधान कर जगतपते महाभुज महाबाभु विदेहराज भगवान की कृति अनंत है महात्माओं ने जगत्पति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से ज्ञान भी किया है ये श्रीमदभागवते महापुराणे पारमंसा चयतायादश स्कतुर्थ्याय